भगवान जब कृपा करते हैं तो क्या मिलता है और हमें कैसे मिले मानस में आया है बिन विश्वास भगत नहीं तेहि बिन द्रवहि न राम राम कृपा बिनु सपन्हु जीव न लह विश्राम बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती है और बिना भक्ति के भगवान खुश नहीं होते हैं द्रवित नहीं होते हैं कृपा नहीं करते हैं राम कृपा बिनु स्वप्नहु जीव न लह बिराम और बिना भगवान की कृपा के यह जीव विश्राम नहीं पाता है शांति नहीं पाता है का घुसुण जी गरुण से कहते हैं कि निज अनुभव मैं कहौं खगेसा बिन हरि भजन न जाहि कलेसा हे गरुण जी मैं अपना निजी अनुभव कह रहा हूं कि बिना भगवान के भजन के दुख दुख दूर नहीं होते हैं क्लेश दूर नहीं होते हैं राम कृपा बिनु सुन खगराई जान न जाई राम प्रभुताई और बिना भगवान की कृपा के उनकी महिमा उनकी प्रभुता उनकी विशेषता नहीं जानी जा सकती है ऊपर कहे हैं कि बिना भगवान की कृपा के जीव विश्राम नहीं पाता है शांति नहीं पाता है और यहां कह रहे हैं कि बिना भगवान की कृपा के जीव बिना भगवान की कृपा के उनकी महिमा नहीं जानी जा सकती है उनकी प्रभुता नहीं जानी जा सकती है तो कहने का मतलब भगवान जब कृपा करते हैं तभी उनकी महिमा जानी जा सकती है उनकी प्रभुता जानी जा सकती है और जो शांति को प्राप्त होता है लेकिन हमें भगवान की कृपा मिले कैसे तो कहते हैं मन क्रम वचन छाड़ चतुराई भजत कृपा करिहै रघुराई मन क्रम वचन से कपट चतुराई का त्याग करके एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करके नाम जपने से भगवान कृपा करते हैं ऐसी कृपा नहीं करते हैं खाली विनय प्रार्थना से भगवान कृपा नहीं करते हैं इसके लिए हमें नाम जपना पड़ेगा इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहे हैं कि नहीं एको आचरण भजन को विनय करहु करताते कीजो कृपा दास तुलसी पर नाथ नाम के नाते हे प्रभु मेरे अंदर एक भी भजन का लक्षण नहीं है एक भी आचरण नहीं है फिर भी आप कृपा करें क्यों नाथ नाम के नाते क्योंकि मैं आपका नाम जपता हूं इस नाते से आप कृपा करें श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हे मन भगवान कृपालु हैं उनका भजन कर कहने का मतलब एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करके नाम जपने से भगवान कृपा करते हैं हनुमान जी माता सीता की खोज करते हुए लंका पहुंच गए रात्रि के समय लंका का निरीक्षण कर रहे थे कि सैन्य दल कैसा है योद्धा कैसे हैं क्योंकि आगे चल के इनसे लड़ाई लेना था सैन्य दल का निरीक्षण करते हुए चल ही रहे थे कि चलते-चलते विभीषण चलते के महल के पास जा पहुंचे विभीषण के महल की दीवार में भगवान के धनुष बाण का चिन्ह बना हुआ था जिसे देख के हनुमान जी के मन में तर्क हो गया कि यहां कहां लंका निचर निकर निवासा यहां कहां सज्जन करवासा लंका तो निशाचरों की नगरी है यहां कहां से सज्जन पुरुष का वास हो गया देख करके मन में तर्क हुआ और तर्क होकर विचार करने लगे उसी समय विभीषण जाग गए मन मह तर्क करण कविलाप कपी लागा ता ही समय विभीषण जागा उसी समय विभीषण जी जाग गए राम राम तेहि सुमरण कीना कपी हृदय हरष कपी सज्जन चीना राम राम का सुमिरन करते हुए उठे यह देख करके हनुमान जी के मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ क्यों क्योंकि मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ और विचार करने लगे कि यह सज्जन पुरुष हैं साधु पुरुष हैं इनसे कार्य की क्षति नहीं होगी मन मन मह उनसे कार्य की क्षति नहीं होगी उसी मन में विचार करने लगे उसी समय बीभी सर जी जाग गए और फिर क्या हुआ कि वो सोचे कि इनसे कार्य की क्षति नहीं होगी तो कौन सी चौपाई महाराज इसके कार्य की क्षति नहीं होगी हां इन सन हट करियो पहचानी साधु ते होय ना कारजानी इनसे मैं ये सज्जन पुरुष है साधु पुरुष है इनसे मैं हट पूर्वक पहचान ही करूंगा क्योंकि साधु पुरुष से कार्य की क्षति नहीं होती है इसलिए मैं इनसे जानबूझ करके हट पूर्वक पहचान ही करूंगा और फिर उन्होंने अपना परिचय बताए और जैसे ही विभीषण जी परिचय जाने तो वैसे उनके आंखों से आंसू छलकने लगे और कहे कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिलह नहीं संता आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते हैं और फिर विभीषण जी हनुमान जी को रास्ता बता दिए हनुमान जी माता सीता के पास पहुंच गए विभीषण जी को संत क्यों मिले क्योंकि विभीषण जी लंका में रहते हुए नाम जपते थे नाम जपने से भगवान कृपा किए और उन्हें संत से मिला दिए और इसी के चलते विभीषण जी को आगे भगवान का सानिध्य मिल गया भगवान का संरक्षण मिल गया पूज्य दादा गुरु बताया करते हैं कि हमारे मन में जरा भी साधु बनने की कल्पना नहीं थी कभी कल्पना हुई भी नहीं कि हम साधु होंगे घर में कोई कमी भी नहीं थी दूध दही खूब होता था खाने को खूब मिलता था पहलवानी छोड़ दूसरा काम नहीं था अनायास तीन आकाशवाणी हुई पहला कि इन संत को भोजन कराओ दूसरा आकाशवाणी हुई कि महान पाप करने जा रहे हो घोर नरक में जाओगे तीसरी आकाशवाणी हुई कि इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज हैं उस मंदिर में 500 साल से कभी कोई नहीं गया था जब जाकर देखे तो वहां पे अंधेरा था कुछ भी नहीं था यह देखकर के मन में बड़ी झुनझुलाहट हुई सोचे कि पता नहीं कौन हमारे पीछे लगा हुआ है धीरे से बोलता है कभी जोर से बोलता है आवाज आई कि इसमें तो तुम्हारे गुरु महाराज हैं लेकिन इसमें तो कोई नहीं है जहां ऐसा मन में विचार आया तहां मंदिर से खांसने की आवाज आए फिर पूज्य परम हंस महाराज जी गए प्रकाश की व्यवस्था किए और 3 दिन 3 रात तक सेवा करते ही रह गए और फिर लौट के घर नहीं गए परम हंस महाराज जी परम हंस महाराज हो गए वही अंशुया के परमहंस जी हुए फिर जब उन्हें प्राप्ति हो गई प्राप्ति के बाद पे भगवान से पूछे कि भगवान आपने ऐसी कृपा क्यों की हमारे मन में तो कभी साधु बनने की कल्पना भी नहीं थी तो भगवान बताएं कि तुम पिछले सात जन्मों से साधु थे पिछले जन्म में तुम पार हो चुके थे खाली दो एक इच्छा थी इसीलिए तुम्हें जन्म लेना पड़ा तो पूज्य परमहंस महाराज जी को संत सद्गुरु क्यों मिले क्योंकि वो 6 जन्मों तक खूब नाम जपे थे नाम जपने से भगवान कृपा किए और संत सद्गुरु से मिला दिए इसीलिए मानस में कहे हैं कि जगत सोबत शरण तुम्हारी तुमहिं छाड़ गति दूसर नाही राम बसहु tinके मन माही इसलिए जागते सोते सोच जाते खाना खाते खुरपी चलाते जीवन के हर मोड़ पर श्रद्धा और समर्पण के साथ नाम याद आया करें सरण तुम्हारी यानी भगवान को छोड़कर के नाम को छोड़कर के दूसरा सहारा ना रहे राम बसहु tinke मन माही और जब इस तरह से नाम जपने की जहां क्षमता आई तहां भगवान खुद ही बता देंगे कि वो रहे तुम्हारे गुरु महाराज और फिर जब गुरु महाराज के पास जाओगे उनकी सेवा करोगे उनके द्वारा निर्दिष्ट की हुई साधना का परिपालन करोगे और जहां टूटी फूटी ही साधना का परिपालन किए ता हमारे अंदर से भजन जागृत हो जाएगा साधना जागृत हो जाएगी भगवान हमें उठाने बैठाने लगेंगे बताएंगे कि ऐसे नाम जपो ऐसे स्वरूप पकड़ो ऐसे सेवा करो ऐसे ध्यान धरो इस तरह से भगवान बताने लगते हैं साधना जागृत के पश्चात में सद्गुरु जो होते हैं गुरु महाराज होते हैं वाणी से दो ही चाराना बताते हैं और हृदय से फिर बार आना बताते हैं और साधक उसे समझते हुए भजन चिंतन करता है इसीलिए गुस्वामी तुलसीदास जी साफ शब्दों में कह दिए हैं कि जेहि पर कृपा न करह पुरारी सो न पाव मुनि भगत ही हमारी पुरारी मतलब होता है शंकर शंकर कहते हैं सद्गुरु को तो जेहि पर कृपा न करह पुरारी सो न पाव मुनि भगत ही हमारी जिसके ऊपर शंकर सद्गुरु की जिसके ऊपर सद्गुरु की कृपा नहीं हुई वह मेरी भक्ति नहीं पाता है भक्ति यानी होता है भग यानी त्रिगुणमय प्रकृति इति मतलब होता है विलय त्रिगुणमय प्रकृति का विलेय करके विलय करने वाली जो सत्ता है त्रिगुणमय प्रकृति को जो विलय करके परमात्मा में जो प्रवेश दिलाने वाली जो विधि है वह नहीं मिलेगी वह जागृति नहीं मिलेगी यह जब भी मिलेगी तो सद्गुरु से ही मिलेगी और बिना पत्रिका में भी कहे हैं कि संशय समन दमन दुख सुख निधान प्रभु एक साधु कृपा से मिले नहीं करिए उपाय अनेक संपूर्ण संशयों का समन दमन संपूर्ण दुखों का दमन असुख के निधान तो संपूर्ण सुख और संपूर्ण समन संपूर्ण संशयों का समन संपूर्ण दुखों का दमन और सुख निधान, निधान हर एक অসুख के निधान वो भी भगवान है वो भी एक साधु कृपा से मिले नहीं करिए उपाय नहीं यदि साधु सद्गुरु की कृपा नहीं हुई तो आप करोड़ों उपाय कर लें आपको भगवान नहीं मिलेंगे और कहे कि भवानी शंकुरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पसंति सिद्धा स्वांता इस्थमिश्वरम सद्गुरु ही शंकर हैं मैं ऐसे सद्गुरु की वंदना करता हूं जिनकी कृपा के बिना सिद्ध जन भी अपने हृदय में स्थित परमात्मा को नहीं देख पाते हैं इसलिए यदि हमें भगवान की कृपा चाहिए तो सद्गुरु के स्वरूप का चिंतन करें उनके बताए हुए मार्ग पर चलें और सद्गुरु जो साधना बताएं उस पे उसके अनुसार भजन चिंतन करें और सद्गुरु अंदर बाहर से जो आदेश दें उनके आदेश का पालन करते हुए जब हम भजन चिंतन करेंगे तभी भगवान हम पर कृपा करेंगे तो कृपा किन-किन पर हुई तो कहते हैं जो पर कृपा रघुपति कृपालु की बैर और को कहां सरी कोई न बाको बाल भगत को जो को कोटि उपाय करे जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो गई फिर चाहे कोई भी हो करोड़ों उपाय से ही बैर क्यों ना साधे उस भगत का बाल भी बाका नहीं कर सकता है नहीं हो सकता है और कहे कि तके नीच जो नीच साधु की तके नीच जो नीच साधु की सो पामर ते नीच मरे और जो साधु की मौत चाहता है वह पापी उसी पाप से मर जाता है पूज्य दादा गुरु अंशुया में रह रहे थे एक नागा संत आए और छुरा दिखाते हुए कहा कि परम हंस जी यह आपके लिए है कल पट्टे से दो-दो हाथ की होगी लेकिन पूज्य परम हंस महाराज भगवान से कुछ भी नहीं कहे वो अपने भजन चिंतन में लगे रहे नागा संत को बैजनाथ महात्मा लोग लेके आए थे पूरी सब्जी बनाकर खिलाने लगे दो ग्रास तो खाए और जैसे ही तीसरा ग्रास मूवमेंट डालना चाहे वैसे एक तरफ के सारे अंग में लकवा मार दिया और वो वहीं चटपटाने लगे रात भर तड़पते रहे झटपटाते रहे सुबह हुई तो वैष्णव महात्मा लोग अपना झोली बनाए और नागा संत को ले जाने लगे दवा इलाज के लिए तो जैसे ही परम हंस महाराज जी के सामने से निकले वैसे ही नागा संत एक हाथ बाहर निकाल कर के कहा कि परम हंस जी दंडवत तो परम हंस महाराज जी कहे भाई तुम कौन हो तो उन्होंने कहा कि मैं वही हूं जो कल शाम को आपको चूरा दिखा रहा था परम हंस महाराज जी भगवान से कुछ भी नहीं कहे थे वो नागा संत परम हंस महाराज जी को मारने के लिए आया था और उस, उसे उसी पाप से लकवा मार दिया तो तके नीच जो नीच साधु की सो पामरते नीच मरे और कहे कि और कहे इसके आगे क्या है और कहे कि गज उद्धारी हरि थपो भीभिषण भी ध्रुव अविचल कबहु न टरे तो गज वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी कौन भगति पथ पाऊं धरे वेदों में शास्त्रों में प्रहलाद की कथा लिखी हुई है प्रहलाद एक बालक थे और जो उनके पिताजी थे हिरणकश्यप वो चक्रवर्ती सम्राट थे शक्तिमान थे शक्तियों के चलते वह अपने को भगवान कहने लगे और जो उनको भगवान नहीं मानता था वह उसे मृत्युदंड दे देता था चाहे कोई भी हो चाहे उनका इकलौता बेटा ही क्यों ना हो उसे भी मृत्युदंड दे दिया क्योंकि उनका इकलौता बेटा जो प्रहलाद था वह भगवान वह है हिरणकश्यप को अपने पिता को भगवान नहीं मानता था वह भगवान विष्णु को भगवान मानता था इसीलिए हिरणकश्यप ने प्रहलाद को भी मृत्युदंड दे दिया उनको समुद्र में फेंका गया पहाड़ों से गिराया गया हाथियों से कुचलाया गया लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ उनकी बहन होलिका थी उन्हें आग से न जलने का वरदान था ब्रह्मा जी से प्रहलाद प्रहलाद को लेकर के आग में बैठी तो खुद जल गई और प्रहलाद अपना कीर्तन करते हुए बाहर निकल आए तो कहे हैं कि वेद विदित वेद विदित प्रहलाद कथा सुन कौन भगति पथ पाऊं धरे वेदों में प्रहलाद की जो कथा लिखी गई है जो सुनने में आती है उस कथा को सुनकर ऐसा कौन है जो भगवान का भजन न करने लगे और कहे गज उद्धारी हरि थपो भीभिषण भी ध्रुव अविचल कबहु न टरे गजराज हाथियों का सरदार गजराज था वह एक बार पानी पीने के लिए तालाब में गया जैसे ही तालाब में गया तो ग्राह ने उनका पैर पकड़ लिया और वह पैर को छुड़ाने लगी और इतना पैर को छुड़ाए कि वह छूटा ही नहीं और जो जो पैर को छुड़ाए वह 1-1 इंच करके तालाब में धसते चले जा रहे थे तब फिर उन्होंने गजराज ने हाथियों को बुलाया और कहा भाई तुम लोग सब मिलकर के मुझे बाहर निकालो सब लोग मिलकर के सूंड में सूंड में सूंड मिला करके और उनका पैर खींचने लगे लेकिन कोई लाभ नहीं सब थक गए अब कोई लाभ नहीं हुआ और जो गजरात थे वो धीरे-धीरे करके तालाब में ही घुसने लगे धसने लगे तब फिर उसने अपना बल लगाना छोड़ दिया और कहा कि निर्बल हो बल कहा गया है कि निर्बल हो बल गजराज पुकारे आधे आयो नाम जैसे ही वो भगवान के ऊपर समर्पित हुआ और जहां समर्पित होकर के भगवान को पुकारा तो रातों कह पाया और मां मुंह में ही रह गया इतने में चक्र आया और ग्राह की गर्दन काट दिया और ग्रा, ग्राह सहज ही वो गजराज जो है हाथी सहज ही मुक्त हो गए तो गज उद्धारी हरि थापों विभीषण विभीषण जी जो थे जब तक लंका में थे तो लाठी खाती रहे रामण की लाठी खाती रहे कि जैसे ही भगवान के शरण में आए आते ही भगवान उनका तिलक कर दिए राज तिलक कर दिए और सिंहासन में बैठा दिए तो गज उद्धार हरि थपों भीभिषण भी ध्रुव अविचल कबहु न टरे ध्रुव की कहानी आती है कि सौतेली माता के व्यवहार से खिन्न हो करके भजन करने लगे और ध्रुव हो गए मानस में आया है कि ध्रुव अभू धूप गल धूप सा ग्लानी जपो हरिनाऊ पायो अचल अनुपम ठाऊ और फिर कहा गया कि गज उद्धारी हरि थपो विभिषण भी ध्रुव अविचल कबहु नटरे अंबरीश की श्राप सूरत करी अजहु महामुनि ग्लानी जरे अंबरीश राजा थे एकादशी का व्रत का पारण का समय था उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए और जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए अंबरीश उनको जाकर प्रणाम किए और कहा कि भगवान मेरा हो भाग्य है जो आपने पारण के समय में दर्शन दिया और फिर दुर्वासा ऋषि नहाने के लिए चले गए स्नान करने के लिए चले गए और जानबूझकर के वहां लेट करने लगे कि टाइम हो जाए टाइम बीत जाए और यहां पंडितों ने कहा पुरोहितों ने कहा कि राजन राजन आपका प्राणिक समय बीतते चला जा रहा है अगर समय प्राणिक समय बीत जाएगा तो आपको व्रत का कोई लाभ नहीं मिलेगा तब फिर पुरोहितों ने कहा कि राजन ऐसा करें कि तुलसी का पत्ता मुंह में डाल लें राजा भी बहुत सोच-विचार करके बहुत ही सोचे बिचारे और सोच विचार करके तुलसी का आधा पत्ता मुंह में डाल लिए और जैसे ही मुंह में डाले वैसे ही वहां से दुर्वासा ऋषि तलकते हुए चले आए और दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित हुए और राजा को मार डालने के लिए राजा के ऊपर यक्षिणी छोड़ दिए और जैसे ही यक्षिणी आगे बढ़ी वैसे ही वहां से सुदर्शन चक्र आ गया अब यक्षिणी कुछ नहीं कर पाई जब यक्षिणी कुछ नहीं कर पाई तो फिर यक्षिणी का प्रभाव था जिसके ऊपर छोड़ा जाए यदि उसके ऊपर सफल नहीं हुई तो जो उसको छोड़ा है उसी के ऊपर वो टूट पड़ती दूसरी को मार डालती थी अब यक्षिणी चली दुर्वासा ऋषि की तरफ दुर्वासा ऋषि को मार डालने के लिए अब आगे आगे दुर्वासा ऋषि पीछे हो गई यक्षिणी और यक्षिणी के पीछे लग गया चक्र और जहां यक्षिणी कमजोर पड़े चक्र पास में आ जाए अब इसी तरह दुर्वासा ऋषि भागने लगे भागते भागते भागते भागते 1 साल बीत गया 1 साल के बाद नारद जी रास्ते में मिल गए और कहे वो तब उन्होंने कहा कि बाबा जी कहां भागे जा रहे हो अरे ऐसे भागते भागते पूरी जिंदगी भी तो जाएगी जाओ अमरीष के चरणों में गिरो उनसे क्षमा मांगो तभी कल्याण है तब फिर दुर्वासा ऋषि अमरीष की ओर चल दिए और यहां अमरीष देखे कि दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं और पहले से हाथ जोड़ करके कर खड़े रहे अमरीष और दुर्वासा ऋषि चरणों में क्या गिरते अमरीष पहले से सावधान थे चरणों में गिरे और कहे कि भगवान भोजन तैयार है चले भोजन कर ले प्रसाद पाए तो अंबऋषि की श्राप सुरति करी अजहु महामुनि ग्लानि जरे और फिर कहा गया कि प्रभु प्रसाद शोधो कहा जो न क्यों सुजोदन अबुद्ध आपने मान जरे दुर्योधन को बहुत लोगों ने समझाया कि भाई ये जो इंद्रप्रस्थ है पांडवों का है उनको दे दो और आचार्य द्रोण समझाए पिता महाभृषम समझाए कृपाचार्य समझाए लेकिन नहीं माना कहा कि मैं बिना युद्ध के एक सुई की नोक बराबर की भूमि भी नहीं दूंगा फिर वहां से वेदव्यास आए उन्होंने समझाया कि भाई यह अहंकार ठीक नहीं है क्योंकि अहंकार के वृक्ष में विनाश का ही फल लगता है लेकिन नहीं माना और अबुद्ध आपने मान जरे तो सोधो कहा जो न क्यों सुजुदन अबुद्ध आपने मान जरे और जनमभार अपने मान प्रतिष्ठा के लिए मरता रहा उसी ने भीम को जहर दे दिया कि भी मर जाए और पांडवों को जलाने के लिए लाछा ग्रह का सृजन रचा लेकिन उनके ऊपर भगवान की कृपा थी इसलिए उन्हें खरोच तक भी नहीं आई तो अबुद्ध आपने मान जरे तो सोधो कहा जो न क्यों सुजुदन अबुद्ध आपने मान जरे जरे प्रभु प्रसाद सौभाग्य विजय जस पांडवों उबरियाई बरे और भगवान की प्रसाद मतलब होती है कृपा भगवान की कृपा से ना चाहते हुए भी ये धुष्ट ये युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट हो गए और जो युधन और जुरोध और युरोधन जो भी लूट खसोट के इकट्ठा किया था वह सब कुछ ना चाहते हुए भी पांडवों को मिल गया तो कहा इसी कहा गया है कि सोधो कहा जो न कियो सुजोदन अबुद्ध आपने मान जरे प्रभु प्रसाद सौभाग्य विजय जस पांडोनों बरियाई बरे यह सब तो जो भौतिक वस्तुएं हैं भौतिक वस्तुएं जो भी हैं यह सब तो संत महात्माओं के दर्शन से भी मिल जाता है लेकिन यह सब में सुख शांति नहीं है मान लीजिए भगवान कृपा कर ही लिए तो मिलेगा क्या तो कहते हैं कि राम कृपा नासे सब रोगा जो यही भाति बने संजोगा भगवान जब कृपा कर देते हैं तो जो रोग हैं सारे रोग नष्ट हो जाते हैं तो रोग क्या है तो कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला जिनते पुनि उपजय बहु सोला काम बात कप लोभ अपारा क्रोध पित्त निज छाती जारा मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है यह संपूर्ण इसी से संपूर्ण सृष्टि की संरचना होती है काम क्रोध लो मोह जो भी है इसी से सृष्टि होती है इसी से संरचना होती है और इसी से संपूर्ण चोलों की भी सृष्टि होती है तो लेकिन यह खत्म कैसे हो यह नष्ट कैसे हो तो बताते हैं यही विधि भले से रोग न सहाई नाही ना तो कोट जतन नहीं जाहिं इस विधि से भजन चिंतन करने पे भले ही ये रोग नष्ट हो जाएं अन्यथा करोड़ों उपाय से भी ये रोग नष्ट नहीं होंगे तो विधि बताते हैं कि सद्गुरु वेद वचन विसा सा संयम यह न विषय कर आशा रघुपति भगत संजीवन मुरी अनुपान श्रद्धा अति मुरी सद्गुरु मिल गए हूं सद्गुरु किसी चमड़ी का नाम नहीं है ना ही भेष का नाम है सद्गुरु एक अवस्था का नाम है तो ब्रह्म वेता वक्ता श्रुति गुरु के लक्षण जान जो ब्रह्म के विषय बता सकते हो बता ही नहीं उस पर चला सकते हो और सूरत की गद विधि को पकड़ के अंतर्मुख कर सकते हो उन्हें सद्गुरु कहते हैं और ऐसे सद्गुरु मिल गए हूं और उनके वचनों में विश्वास करके भजन चिंतन करने से ये रोग नष्ट हो जाते हैं और बारीकी और बारीकी बताते हैं कि बन्दाहु गुरु पद परम परागा सूचि सुवासो सरस अनुरागा अमिय मूरी में चूर्ण चारु समन सकल भव रूज परिवारु बन्दहु गुरुपद पदम परागा मैं ऐसे सद्गुरु की गुरु महाराज की चरणों की वंदना करता हूं जो सुरुचि सुंदर रुचि और स्वाद अनुराग से पूर्ण है अमिय मूरी में चूर्ण चारु जो जो अमी मतलब जो संजीवनी जड़ी के समान है समन सकल भव रूज परिवारु रूज मतलब होता है रोग काम क्रोध लोभ मोह ये रोग हैं तो गुरु महाराज के चरणों की वंदना करने से उनकी सेवा करने से उनके चरणों का ध्यान करने से ये जो रोग हैं ये सब रोग खत्म हो जाते हैं नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा से क्या मिलता है तो बताते हैं कि विभीषण वो जब राज वो सुग्रीम को जब राज्य मिल गया और सुग्रीम अपने भोगों में फंस गए माता सीता का खोजने का वचन दिए थे लेकिन जहां भोगों भोगों में फंस गए तो वो भूल भाल गए तब फिर भगवान राम कहे कि लक्ष्मण जी तुम जाओ और विभीषण जी को और वो सुग्रीम को डरा धमका करके ले आओ लक्ष्मण जी सुग्रीम के यहां गए और उनको डराए धमकाए तब फिर उन्होंने वो तब फिर वो अपना हनुमान जी और कुछ वानरों के साथ में आए और भगवान को प्रणाम किए और कहे कि नाथ विशेषम मद कछु नाही मुनि मन मोह करे छनमई हे प्रभु विषयों के समान कोई मद नहीं है यह बड़े-बड़े ऋषि मुनियों को भी क्षण में मोहित कर लेती है और कहे कि विषय बस सुर नर मुनि स्वामी मैं पामर पशु कपी अति कामी हे प्रभु विषयों के बस में तो बड़े-बड़े सुर मुनि देवता सभी लोग हैं मैं तो फिर भी एक कामी बंदर हूं हे प्रभु मुझे क्षमा करें और कहा और कहे कि लोभ फांस जई गर न बंधाया सो नर तुम समान रघुराया जिसने लोभ रूपी फांसी में अपना गला न बंधा लिया हो हे प्रभु वह आपके समान है आपके समानांतर है लेकिन यह गुण कैसे होगा तो कहते हैं यह गुण यह गुण साधन ते नहीं होई तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई हे प्रभु ये साधन भजन से नहीं होगा ये जो गुण है साधन भजन से नहीं होगा बल्कि आपकी कृपा से ही लो मोह की फांसी टूट जाएगी छूट जाएगी तो भगवान जब कृपा करते हैं तो अपने समानांतर स्थिति दे देते हैं और परम धाम दे देते हैं तो हमने आप लोगों को बताया कृपा भगवान जब कृपा करते हैं तो संत सद्गुरु से मिला देते हैं उनके संरक्षण में भेज देते हैं और जब हम भगवान और जब हम सद्गुरु की बताई हुई साधना के अनुसार भजन चिंतन करते हैं तभी भगवान हमें अपनासी पद परम धाम देते हैं इसलिए जितना अधिक से अधिक हो सके नाम जपे ओम श्री सद्गुरु देव भगवान की जय